संत के साथ रहो तब संतों के साथ रहते रहते फिर क्या हो संत लोग फिर भगवान भगवान भगवान की की सुनाते रहते हैं। भगवान की महिमा के चरित्र सुनायेंगे भगवान के गुण सुनायेंगे अब चाहे वो अब वो चाहे भगवान के भागवत लेकर के भगवान के अवतार की कथा सुनाने लगे संत लोग तो भी वो भगवान की कथा है और चाहे संत लोग ईसा बात शायद किसी उपनिषद को लेकर के सुनाने लगे तो उपनिषद भी भगवान की कथा है ऐसा भगवान की कथा है इनमें माने जो आध्यात्मिक चर्चा जो भी जिस प्रकार की भी अपने शास्त्रों की होती है वो सब भगवान की ही चर्चा है तो कहते हैं दूसर रति मथा तो, तो दूसरी बात भक्ति है कि मेरी कथा प्रसंग में उस व्यक्ति को रती हो प्रेम हो प्रेम पूर्वक सुने अब ये भी नहीं कि संतों के साथ तो करते हैं लेकिन संत लोग जहाँ कहीं भगवत चर्चा करते हैं ज्ञान की भक्ति की बातें करते हैं वो नहीं सुनते उनसे दूर रहते हैं तो फिर आगे भक्ति कैसे बढ़ेगी हुँ? उसके बढ़ने के मार्ग ये है कि संतों के साथ रहो जब कभी वो ये सब सुना तब उसको सावधानी से सुनो उसको उसमें प्रेम रखो तो संतों के साथ रहते रहते भगवत चर्चा में प्रेम भी उत्पन्न हो जाता है और फिर लोगों को ऐसा ऐसा प्रेम उत्पन्न हो जाता है कि वो बिना सुने उनका मन नहीं मानता और बिना कहे मन नहीं मानता तुलसीदास जी ने ये भी कहा ये, ये भी आता है यदि संसार में सब लोग भगवान की महिमा जानते हैं तो भी तद भी कहे बिना नहा न कोई तुलसीदास कहते हैं कि जब भगवान के चरित्रों में की महिमा प्रेम हृदय में जागृत होता है जो बिना कहे नहीं रहा जाता आ, सुनने वालों को बिना सुने नहीं रहा जाता आ, अब जो लोग संतों के पास तो रहे लेकिन जब कथा की बात आवे तब कहे के हटाओ जाने दो कथा हो रही है तब तक अपने घूम रहे हैं और कुछ कार्य कर रहे हैं दुनिया की बातें कर रहे हैं दूर बैठे हुए हैं कथा में नहीं जा रहे हैं तो अब कथा में, आ आ में। तो वहीं वहीं इसलिए कहते हैं जहाँ सत्संग जब हो सत लोग जब कथा वगैरह सुना है तो स्वयं त्री मिनट के दौड़ करके सुने उसे शोकाम छोड़ करके सुने खाना पीना चाहे न खाए दुनिया के और काम न करे लेकिन सत्संग की जब चर्चा भगवान की जब हो तो उसे जरूर सुने उसमें प्रेम रखते सुनने जब ये सब करे दफा सुनते सुनते फिर क्या होगा? तीसरी तो तो भक्ति उत्पन्न होगी उसके हृदय में तो जिन संतों का वो साथ करता रहा है उन्हीं संतों में से कोई ना कोई उसे अपना गुरु करके समझ में आ जाएगा तो मेरा गुरु है उस के प्रति प्रेम फिर हो जाएगा ये स्वाभाविक विकास संत का साथ करते करते उसके मुख्य द्वारा भगवान की महिमा सुनते सुनते उन्हीं में से मैंने संत तो पहले बहुत थे लेकिन उनमें से किसी एक संत को हरू अपना गुरु करके स्वीकार कर लेता है गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगती ये तीसरी भक्ति ये है कि गुरु के पद पंकजों की सेवा करें चरण कमलों की सेवा करें और कैसे सेवा करे एक और बात बता दे अमान अमान माने अहंकार छोड़ कर अहंकार और अभिमान छोड़ करके गुरु की सेवा करें। अब देखो अब ये जो अहंकार जो भक्ति में बाधक था वो आकर के धीरे धीरे करके ये भी किसी व्यक्ति में कम अहंकार होगा तभी सत्संग करेगा और जो व्यक्ति ये समझता होगा तो कि संत क्या जानते हैं उनसे ज्यादा हम जानते हैं तो फिर वो कहे को सत्संग करेगा और संत लोग अगर भगवान की चर्चा सुना रहे तो हो तो अभिमानी व्यक्ति होगा तो कहेगा ये कितनी सुना सकते हैं हम इनसे ज्यादा सुना सकते हैं क्या फिर जान सकते हैं ऐसे करके समझेगा वो तो अहंकार व्यक्ति होगा तो सत्म भी नहीं होगा अहंकार होगा तो भगवान की कथा भी नहीं सुन पाएगा अहंकार होगा तो फिर वो गुरु का गुरु भी स्वीकार नहीं कर पाएगा हर कोई व्यक्ति गुरु को स्वीकार कर ले और किसी को गुरु माने और गुरु की सेवा करे ये हर किसी के बस की बात नहीं बहुत लोग ऐसे ही होते हैं संसार में जो यही पूछा करते हैं क्या बिना गुरु के काम नहीं चलेगा अरे साहब इतने ग्रंथ है इतना सब गुरु संतों ने महात्माओं ने लिखा है उसको पढ़ें, हम स्वयं तपस्या करें स्वयं साधना करें तो उससे नहीं होगा गुरु का जरूरत गुरु की जहाँ देखो कहते दे, निर्गु, निर्गु, क्या कहते हैं बिना गुरु वहां देखो ऐसा ये है इसका तो कोई गुरु है ही नहीं तो उसकी तो निंदा करते है लोग तो गुरु होना बहुत तो जरूरी क्या है तो क्यों जरूर ये पूछते हैं उनको ये लगता है की अगर बिना गुरु के हमारा काम चल जाए तो हमारा अहंकार भी बना रहे और आध्यात्मिक साधना भी हमारी हो जाए भक्ति भी आ जाए और अहंकार भी बना रहे अहंकार छोड़ने को तैयार नहीं होते के के कारण इस प्रकार प्रश्न आते हैं। गुरु को तभी व्यक्ति स्वीकार करेगा जब उसका अहंकार मिटेगा किसी सीमा तक बिल्कुल नहीं मिटेगा तो किसी सीमा तक मिटेगा तब कहते हैं अमान होकर के गुरु के चरण कमलों की सेवा करना ये भाव आ जाए तो तीसरी कुट की बने स्तर ऊपर उठ गया है भक्ति के अब उसमें इतनी भक्ति आ गई है और और कहते हैं कपट और पर जब गुरु की सेवा करेगा गुरु स्वीकार कर लेगा तो गुरु दो बातें करता है एक तो गुरु जो है वो मंत्र भी देता है और दूसरी कथा भी सुनाता है गुरु अपने शिष्यों को दो कार्य कराता है कथा सुनाता है भगवान की और उनको जो है यह है मैने उपदेश देता है शिक्षा देता है भगवान की महिमा सुनाता है एक काम तो ये और दूसरा ये को बता देता है कि देखो जहां के अकेले हो, जब कभी हो, तो कहते हैं चौथी भगत गुण गण करपट तब फिर वो व्यक्ति भगवान का नाम जपता तो तो रहे और उनके भगवान के गुणगान करता रहे तो देखो दोनों बातें जो गुरु ने दो बातें सिखाई उन दोनों बातों को करने के लिए कहते हैं पहले तो कहा कि देखो जैसे उसने अपने गुरु के मुख से भगवान की यश गाथा सुनी तो मम गुण गण भगवान के गुण को उसने अपने गुरु से सुना तो करे कपट प्रजान तो कपट छोड़ करके उनको गाये माने मनुष्य सुना अन्य लोगों को भी सुने और सुनावे ये नियम है मैंने इसमें कहीं कोई बात नहीं अरे साहब ये क्या सुना देगा ये तो कुछ जानता ही नहीं है अरे साहब ये क्या सुना तो कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं है अरे साहब ये क्या सुना देगा अरे सब सुनावे जितने भी है जितना भी चाहे पढ़े लिखे हो चाहे घर पढ़े लिखे हो थोड़ा आता हो चाहे ज्यादा आता हो सुनने वाले भी तो नाना प्रकार के समाज में है ऐसे भी व्यक्ति है जो बड़े बड़े विद्वान है ऐसे भी, भी समाज में व्यक्ति देश में इस समय वर्तमान काल में है जो केवल अंग्रेजी का ही भाषण सुनते हैं हिंदी का सुनते ही नहीं है कोई और भाषा में बोलो तो वो उपदेश सुनेंगे नहीं अंग्रेजी में भाषण दो तो सुनेंगे बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और अंग्रेजी में बोले अगर मलयालम गुजराती बंगला और हिंदी किसी भाषा में बोलने लगे अरे साहद क्या बोलते हैं ये तो देसी पंडित हैं, है आ? इनकी कथा क्या सुननी है इनके उपदेश क्या सुनने है? एक वर्ग इस प्रकार का तो वो नहीं सुनेगा लेकिन अगर मान लो हिंदी बोलने वाला है तो जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है उनको आखिर क्या करेंगे वो लोग तो हिंदी वालों को सुनना पड़ेगा उनको तो तब वो हिंदी में बोल पाता अंग्रेजी में नहीं बोल पाता हिंदी में बोल पाता तो हिंदी बोलने वाले भी उसे मिले ही जाएंगे उनको भी वो हिंदी बोलने वालों में से भी कुछ विद्वान लोग होंगे कुछ साधारण होंगे कुछ अशिक्षित बिल्कुल होंगे जिन्होंने हिंदी पढ़ी नहीं होगी स्कूलें नहीं गए होंगे अब उनको उपदेश देने की बात तो उनको उपदेश देने के लिए कोई शंकराचार्य जैसे व्यक्ति थोड़े चाहिए उनको विवेकानंद जैसा व्यक्ति थोड़ी चाहिए अरे उनके लिए तो ऐसा ही साधारण व्यक्ति जब थोड़ा बहुत भगवान की कथा उल्टी सीधी जानता है वही भगवान की कथा सुना देगा तो उतना कल्याण होगा उसका इसलिए सुनाना सबको चाहिए कोई कोई ये कि कौन सुनाने का अधिकारी कौन सुनाने का अधिकारी बस बात इतनी है कि गुरु से सुनना चाहिए जिसने कि गुरु के मुख से भगवान की महिमा को सुना है और सुना है तो वो सुनाने का अधिकारी हो गया है अब वो दूसरे को सुना दे। ये नियम है अपने मन से न सुना मैंने गुरु के मुख से कथा नहीं सुनी और उसने गुरु बताया हुआ मार्ग नहीं पकड़ा और अपने मन से सुनाने लगा तो गलत सलत हो जाएगा उसमें शास्त्र में मनाई है है ऐसे व्यक्ति वो भगवान की महिमा को बोलने में उससे गलतियाँ हो सकती है तो गलत सलत बातें समाज में न फैलावे इसलिए आवश्यक है की कि वो किसी न किसी गुरु की शरण जा करके सीखे और सीख करके फिर जो कथा को सुनावे सावधानी पूर्वक सुनावे प्रेम पूर्वक सुनावे लेकिन कोई उसके लिए व्यक्ति को बहुत बड़ी योग्यता की आवश्यकता नहीं है ऐसे लोग जो हो गए हैं बहुत से संत जिनके की नाम आपने न सुने होंगे शायद ऐसे करके हो गए हैं जैसे रहता ये भक्त ऐसे लोग हो गए हैं, ये भी उपदेश करते हैं, जात में भी हीन रहे नीची जाति के रहे लेकिन भगवान के भक्त रहे और ये पढ़े लिखे नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी ये उपदेश करते रहे किस बल पर बस उनके अंदर भगवान का भक्ति था प्रेम था जो ज्ञान था जितना जैसा था वो अपने पैसे सुनाते रहे मलुक दास मलुक दास कौन जो है वो बहुत पढ़े लिखे थे आजकल के होंगे विश्वविद्यालय के पढ़े हों तो भी वो अपने उपदेश देने वाले थे वो भी उपदेश देते थे तो ऐसे जो है ये है कि ये तो धर्म है और अध्यात्म विद्या है इसका प्रचार समाज में अधिक से अधिक होना चाहिए बीच में कुछ काल ऐसा आ गया जिसमें कि इसमें प्रतिबंध लगाया गया समाज के ही पंडितों लोगों ने कहा कि देखो इसको हर किसी को मत बताओ अरे ये तो उपनिषद की विद्या है ये तो वैदिक विद्या है ये हर किसी को मत बताओ इसको गुप्त रखो ये तो हसमय विद्या है ये बातें बीच में आई स्वामी जी ने गुरुदेव में जो उसका बहुत खंडन किया के कारण समाज की बहुत हानि हुई है आप इस चक्कर में मत पड़े कि किसको सुना किसको न सुना सुनाते बस आप सुनो समझो और समझाओ जिससे समाज में अधिक से अधिक लोग इसको जानें इसलिए यह जा इस विद्या का प्रचार प्रसार होना चाहिए मैंने भगवान की कथा सुनाना भी एक ये है चौथी स्तर की एक भक्ति का लक्षण है अगर आप भगवान की महिमा को अपने मुख से नहीं बोल सकते इसके माने हृदय में भक्ति की कमी है यदि भक्ति होगी तो खाम खाम व्यक्ति के मुख से निकलेगा जैसे किसी व्यक्ति को किसी से बैर हो जाए तो जैसे बैर होगा तो उसमें उसको दुर्गुण दिखाई देंगे और जब दुर्गुण दिखाई देंगे कि उसके मन में बैर भाव और उसके पास दुर्गुण किसी के मन में भरे होंगे तो क्या होगा कुछ चुप रहेगा कभी न कभी कहीं न कहीं कही, किसी न किसी से कहेगा कहेगा उसके उसके भीतर वही, उसको बड़े प्रिय लग जाएंगे तो क्या कारेगा वो और तो आकर जब कहीं जो कोई मिलेगा उसी की चर्चा करेगा अरे इस भक्ति को देखो इस ज्ञान को सीखो कितना अच्छा ज्ञान है कितनी अच्छी भक्ति है कैसे सारे दुख दूर होते हैं ये सुनाने लगे बोलने लगे इसलिए तो तो इस तो इस बोल अगर तुम आप दूसरे को उपदेश दो तो अगर तुम उपदेश देते हो तो कपट उसमें हो सकता है एक तो कपट यह हो सकता है अपना अभिमान दिखा रहे इसलिए उपदेश कर रहे हैं तो ये भी एक प्रकार का कपट है अगर आप उपदेश दे रहे हो और उपदेश देकर करके कि किसी व्यक्ति को अपने चंगना चाहते हो तो ये भी कपट हो सकता तो मैंने इस भगवान की कथा का दुरुपयोग मत करो जैसे प्रेम पूर्वक तो अपने गुरु से ये कथा की प्राप्ति हुई वैसे ही प्रेम पूर्वक इस कथा तो उनका भी हित हो वो भी सनमार्ग पर उनका भी जीवन दुख का जीवन का दुख उनका भी निवृत्त हो सुखी बने बस इस भाव से कृपा भाव रख करके करुणा भाव रख करके भगवान की चर्चा सबको सुनाते रहो ये निष्कमट होकर के बना अब आगे देखिए के गजा पर मृढ़ विश्वास पंचम भजन सवेद चकाशा छतम शील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातम समिम एजग देखा मोती संतरलेखा नव जथा लाभ संतोषा पत्नियों नहीं देख परदोषा मम सब सन सन दीना। नो में म भरोसन एक नारी पुरुष सचर आचर सचराचर कोईयतिश प्रियता निमोरी सकल प्रकार तो ृंदू आज सुलभ भई सोई मम दर्शन फल परम अनुपार जीव पावन विसज स्वरूपा तो सुता कै सुध भामिनी जा नही कहू करी बरी गामिनी सरि जाहु रहा हो सुग्रीव मिताई सो सब करी देव दे रघबीरा जानक तो होती धीरा बार बार, बार प्रभु पद सुन आए प्रेम सहित तो सब कथा सुनाए कवि कथा सकल बिल के हर मुख हृदय पद पंकज धरे पावक दे हरिपदीन भैजान रे नरे विविधि कर्मया धर्म बहुमत शोक प्रतिश स कर कह दास तुलसी राम पद अनुरागव जातहीन यक जन्ममयी मुक्त की नय सि महामंद मन सुख चासी ऐसे प्रभु विसारे श्या चंद्र की जय पवन सुख हनुमान के जय चार प्रकार के भक्त हो गए जो कि पांचवी भक्ति पे यदि कोई इस प्रकार से करता है तो उसके बाद में पांचवी भक्ति ये भी है कि मंत्र जाप और उस मंत्र भी जपना चाहिए भगवान का नाम जपता रहे ये भी भक्ति का एक अंग है और अब तक जो है भगवान का मंत्र अब जो भगवान का मंत्र का जप जो है ये है ये विशेष प्रकार का है कैसा है कि उसने गुरु के मुख से भगवान की महिमा सुनी है उनका चरज सुना है गुण भी सुने उनका स्मरण करते हुए भगवान का नाम भी जप करे तो नाम जब करेगा तो भगवान का रहेगा और विश्वासा इसी में ये है कि विश्वास ही रखे भगवान में भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान के प्रति अपने हृदय में विश्वास जागृत करें हर किसी के हृदय में भगवान के प्रति विश्वास होता नहीं है नहीं होता है तो लेकिन भाग्य उत्पन्न हो सकता है यदि गुरु के मुख से संतोष साथ करते हुए भगवान की कथा इत्यादि सुनता रहे तो सुनते सुनते विश्वास जागृत हो जाता ज्ञान भी हो जाता है परमात्मा का विश्वास हो जाता है ये तो ही हुई चौथी पांचवी मंत्र पर पांचवी भक्तिशाल है उसी में भजन भी है ये वेद प्रकाशा माने वेदों में इसका वर्णन है मानी जो कुछ तुल वर्णन कर रहे हैं वेद सद है एक बात और आप ध्यान देंगे कि ये जो कथा सऊदी की है ये सब अन्य वक्ताओं की नहीं तुलसीदास की अपनी कथा है इसके वक्ता तुलसीदास ही हैं और, और लोग जो है उन्होंने तो कथाएं सुनाई है की। ये सऊदी की कथा तुलसीदास जी ने स्वयं सुनाई वे सब कहते हैं कि देखो लेकिन उद्धरण देते है देखो सब शास्त्रों में सब जगह का भी वर्णन है फिर कहते हैं छठ धमशील वीर सभी प्रकार की भक्ति क्या है? है अभी अभी तो अभी तक तो तक ये ये बातें कि जो जो भक्ति साधन थे मतलब हैत्संग भी साधन था भगवान की कथा सुनना भी साधन था, मंत्र जब भी साधन था गुरु की सेवा भी साधन थी अब वो भक्ति जो है वो अपना प्रभाव दिखाने लगी और उसका फल प्राप्त होने लगा और तो भक्ति फलवती होने लगी इन साधनाओं के द्वारा पांच प्रकार की साधनाओं के द्वारा फिर फलवती भक्ति होती तो क्या होता है कहते छठ दमशील वीरत बहुकर्मा अब उसको जो है इंद्री निग्रह मनोनिग्रह शील गुण उसमें बैराग आ गया उसमें विरत बहुकर्मा ये माने वो बहुत कर्म भी उसमें छोड़ दी है देखो भक्ति का एक लक्षण ये है कि बहुत कर्म में प्रवृत्त न हो कर्म के माने क्या सकाम कर्म चाहे धर्मयुक्त ही कर्म हो लेकिन यदि सकाम कर्म है तो उसमें अधिक प्रवृत्ति आज परमात्मा जो, जो लिप्त है व्यक्ति उसको अधिक कर्मों में लिप्त नहीं होना चाहिए कर्म उतना ही करे जितने से अपनी जीविका चलती रहे बस बाकी समय अपना भगवान की भक्ति में लगावे ज्ञान में अभ्यास में लगावे सत्संगाज में लगावे इसके लिए भी समय बचाना चाहिए आजकल जो लोग ये कहते हैं हमारे पास इतना समय ही नहीं हम बहुत ज्यादा बिजी हैं हम कैसे सत्संग में जाएं हम कैसे अध्ययन करें इसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है तो उनके लिए साथ में ये कहते हैं कि भाई तुम अपने काम को थोड़ा कम करो आप जो है बहुत ज्यादा बिजी रहते हो इसमें से थोड़ा सा समय निकालो ऐसा नहीं जितना तुम काम करते रहो उतना काम नहीं करोगे तो तुम्हारा पेट ही भरेगा अरे अब तुम्हें पेट भरने के लिए तुम्हारे पास बहुत है तो भी तुम जुटे हुए हो फिर भी नहीं छोड़ते हो तो ये अनावश्यक तुम इस प्रकार से समय नष्ट कर रहे हो अब अपना काम थोड़ा कम करो और भगवान की भक्ति में समय लगाओ और ये सब में व्यक्ति में आने लगे छठ धर्मशील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म और निरंतर सज्जन के धर्मों में निरत रहे सज्जन के माने जो सज्जन लोगों का धर्म क्या है परोपकार है सज्जन का धर्म परोपकार के कार्य में लगा रहे सदा परोपकार के कार्य में लगा रहे और और अपने जीविका वाले कामना में ज्यादा प्रवर्तन न हो और शीलवान बने वैराग्यवान बने इंद्री निग्रह रखे ये सब बातें उसमें आने लगेंगी हर किसी व्यक्ति से परोपकार भी नहीं बनता परोपकार चाहे जितना अच्छा गुण हो लेकिन परोपकार करने की बात आवे तो व्यक्ति को लगता है कि फिजूर में टाइम क्यों बर्बाद करे इतनी देर कुछ हम अपना काम करेंगे तो अपना भला अपना भला होगा दूसरे के सेवा में लगे रहने पर उनकी सहायता करने से क्या मिलने वाला लगता है समय नष्ट हो रहा है तो अब जब आध्यात्मिक साधना करते करते जब इतनी सीढ़ियों पर जब व्यक्ति पहुंच जाएगा छठवीं सीढ़ी पर जब व्यक्ति पहुंच जाएगा काफी विकास आध्यात्मिक हो जाएगा सब उसके मन में लगेगा कि हम चाहे तकलीफ उठा ले चाहे परेशान हो जाएं, लेकिन दूसरे की सेवा करनी चाहिए संसार में बहुत से लोग दुखी हैं, क्लेश पा रहे हैं, इनका उद्धार होना चाहिए सन्मार्ग इनको मिलना चाहिए उसके लिए व्यक्ति तक होगा जल्दी नहीं होता ये फिर ये छठवीं बात हो गई सातवी सातों समिमय जग देखा अब सातवी बात ये, ये देखे सारा जगत परमात्मा मय है एक परमात्मा ही सर्वत्र विद्यमान है उसी ने अपनी माया के द्वारा इस जगत का रूप धारण कर रखा हुआ है इसलिए जगत को कम देखें परमात्मा को ज्यादा देखें। जैसे मान लो हमारे सामने एक घर रखा हुआ है अब देखने की दृष्टि दो हो सकती है एक तो ये देखें घर बड़ा सुंदर है बड़ा अच्छा गोल खूब बढ़िया है चमकता बढ़िया है ये हा? इसमें काफी सामान आ जाएगा पानी खूब भरे से तो ज्यादा आ जाएगा एक दृष्टि तो ये है और दूसरी दृष्टि यह है कि इसमें पेडी हो चाहे मोहरा हो सब जगह मिट्टी मिट्टी है ये सब मिट्टी मिट्टी का बना हुआ है इसमें मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं सुंदर है तो फूटा है तो सजा है तो है मिट्टी मिट्टी एक दृष्टि है हम दो तो दृष्टियों में कोई अंतर कर दिखाई देता हो तो शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि अब इस जगत को जगत जगत करके मत देखते रहो अब इसको परमात्मा करके देखो इस जगत में जो भले हैं तो बुरे हैं तो अपने हैं तो पराये हैं तो देवता हैं तो पेड़ पौधे कीट पतंग पक्षे हैं तो पृथ्वी सूर्य नक्षत्र तारे हैं तो हो कुछ भी लेकिन सब है परमात्मा के रूप सर्वत्र है परमात्मा ही तो जब परमात्मा भाव आ जाएगा तो संदि आ जाती और जगत का जो अनुकूलता प्रतिकूलता है अपना पराया है ये बुझने लगते हैं मिटने लगते हैं धीरे धीरे करके समाप्त होने लगते हैं यदि परमात्मा को ही देख रहे हैं तो जगत का जो नाना तो है वो धूमिल पड़ने लगेगा कमजोर पड़ जाएगा ये कहते हैं इसलिए कहते हैं कि पर ऐसी दृष्टि आ जाएगी सातव सम महिमय जग देखा और मोते संत अधिक कर लेखा देखो इसी संसार में संत लोग भी हैं लेकिन संत क्या है भगवान कहते हैं संतों को तो मुझसे भी ज्यादा समझे वो भगवान और संत अगर दो हो, तो भगवान से पूछो कि आप महान हो संत तो भगवान तो कहेंगे ही संत ही महान संत मने ही कहेंगे अरे हम साथ कुछ नहीं है हम तो दिन ही नहीं पढ़े लिखे नहीं है कुछ नहीं है हर जानते क्या हम कुछ नहीं है भगवान ही सब कुछ है। ये तो संतों की महिमा अपने आप बोलेंगे इस प्रकार कहेंगे लेकिन भगवान यही कहेंगे कि मैं कुछ नहीं मुझसे भी अधिक समते हैं अब भगवान संतों को इतना प्रधानता क्यों दे रहे है अगर संत की महिमा भगवान न बोले तो पहली भक्त कैसे आ रहे प्रथम तो भगत संतन कर संगा जब हमें भगवान ने कहा कि सब संतों को तो भगवान से भी ज्यादा समझो तब तो उनमें प्रीति होगी तब तो सत्संग में जाएंगे तब तो संतों को साफ करेंगे अगर हम यही समझते रहे संत मंत कुछ नहीं होते हैं उनसे हम ही जानते हैं तो संत का जैसे संत तो थे जैस तो हम संतों में जैसे दो हाथ होते थे हमारे संतों में जैसे दो हाथ होते थे हमारे संतों में हमारे में कौन भेद आप कहें कि भाई संतों में ये भेद नहीं है संतों की बात ये है कि वो जो भगवान से भी ज्यादा महान है और भगवान से अधिक महानता तो झूठे मूठ भगवान ने बता दी क्या सो नहीं है संत भगवान से ज्यादा है भी भगवान तो जहां है तहां है, है? हर किसी को उपलब्ध नहीं है और शास्त्रों में भी कह दिया कि मन पानी के जम्म मगोचर वो सब बोल दिया तो मैंने उपलब्ध भी नहीं इस प्रकार से हर किसी को परमात्मा नहीं मिलता दिखाई नहीं देता समझ में नहीं आता विश्वास नहीं करता लेकिन संत लोग तो परमात्मा के स्वरूप साक्षात उपलब्ध है और भगवान भी चाहते हैं कि धर्म की रक्षा हो लोगों का कल्याण हित हो और लेकिन भगवान का अवतार देते हैं जितने दिन अवतार देते हैं उससे दिन ये सब होता है और भगवान का अवतार समाप्त हो गया तो करब कौन करे तो संत तो ऐसे हैं कि जो बारा मसी है हर कल्प में रहने वाले हैं और हर समय रहने वाले हैं वे लोग तो भगवान का काम हर समय करते रहते हैं तो भगवान का जो धर्म प्रचार का कार्य है वो संतों के द्वारा सदा संसार में होता रहता है इसलिए संत भगवान से भी ज्यादा श्रेष्ठ है उपलब्ध नहीं है सही इसलिए कहते हैं कि उनको संतों को जगह हो भगवान से भी ज्यादा मानो तो मोटे संत अधिक कर लेखा यही बात वहाँ वाल्मीकि ने भी कही थी वाल्मीकि ने जब भगवान के चौदह स्थान बताए बास करने के लिए कि आप यहाँ बास करो वहाँ बास करो तो वहाँ पर भी वाल्मीकि जी ने भी कह दिया कि आप उनके हृदय में बास करो जो आपसे भी अधिक संतों कदर करते हैं संतों को आपसे अधिक मानते हैं